आज 11 फरवरी 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से भागवत गीता के अध्ययन का प्रयास कर रहे हैं जो अभिनगुप्त पदाचार्य जी ने गीता संग्रह के नाम से जो संदेश हमें दिया था उसी की व्याख्या समझने की यहां पर हमारी इच्छा और प्रयास तो हम अब तक दूसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं दूसरा अध्याय सांख्य और योग दोनों को अलग अलग और उनके समन्वय को प्रदर्शित करता है समन्वय अधिकतर तीसरे अध्याय में है लेकिन दोनों के तुलनात्मक रूप से अध्ययन दूसरे अध्याय में बताए गए पुरातन काल से जैसा श्री कृष्ण भगवान के समय की बात उससे भी पूर्ववर्ती समय से ज्ञान और कर्म दोनों को विभिन्न या भिन्न माना गया है और ये मानते आए थे लोग कि दोनों विपरीत हैं जहाँ ज्ञान है वहाँ पर क्रिया की कोई गुंजाइश नहीं है और सांखे की ये प्रबलता मान्य था उस समय हुआ करती थी कि संन्यास या सब कुछ कर्म छोड़ के संन्यास लो उसके बाद ही परमेश्वर का परमेश्वर को मिलने का प्रयास कर सकता है इंसान दूसरी ओर जो योगी जन कर्म के रास्ते से परमेश्वर को पाने का प्रयास करते थे तो ऐसा कहा जाता था कि कर्म नीचा है या अवर है और कर्म को करने से मनुष्य निश्चित रूप से बंधन में बनता है तो ऐसे ही अधूरे ज्ञान को लेकर अर्जुन जो प्रतीक है अर्जुन पूरे संसार का प्रतीक है हे भारत कह के कहते हैं वो पूरे देश या पूरे संसार को इंगित करके कहते हैं कि है भारत कर्म और सांख्य ज्ञान और कर्म सांख्य यानी ज्ञान और योग मार्ग यानी कर्म का मार्ग ये दोनों मार्ग भिन्नता से प्रतीत होते हैं लेकिन सत्य ये है कि कोई भी ज्ञान कर्म के बिगाड़ नहीं होता और कोई भी कर्म या कोई भी सार्थक क्रिया बिना ज्ञान के नहीं होती और अभिनव गुप्ता जी कहते हैं कि चेतना के ही दोनों हिस्से हैं चेतना ही कर्म करती है और चेतना ही ज्ञान को भी अपने में समाहित करती है उसके ही पहलू हैं क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के रूप में जैसे हम पढ़ते आए हैं शक्ति के रूप में परमेश्वर की संसार बनाने की क्रिया होती है और ज्ञान शक्ति के रूप में उसकी चेतना उस संसार के ज्ञान को स्वयं लौटकर प्राप्त करती और साथ ही साथ ज्ञान शक्ति के द्वारा उस समस्त संसार को अस्तित्व देती तो उन बातों को परमेश्वर कृष्ण इस तरह समझाते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और वो यहाँ पर कर्म और ज्ञान का समन्वय करते हैं लेकिन इसके पहले वो विस्तार से ज्ञान और कर्म के बारे में अलग अलग बताते हैं तो ज्ञान के बारे में हम विस्तार से समझ चुके हैं सांख्य का ऐसा था कि चैतन्य आत्मा अमर है और शरीर या आत्मा दुख करने के कोई कारण नहीं है इनके लिए कभी दुख नहीं किया जाना चाहिए इसके बाद जो अगला हमारा उसका विचार था योग का उस योग के बारे में परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो आत्मा के आनंद में रमता है यानी जो पूर्ण योगी है जो सिद्ध योगी है वो हमेशा अपने आत्मा के आनंद से जुड़ा है और जो उस राह पर अग्रसर होने का प्रयास करता है जिसको उन्होंने तपस्वी कहा है वो अभी उस राह पर पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको रास्ता भी बतलाते हैं कि किस तरीके से पूर्णता को प्राप्त हुआ जाए क्योंकि जो पूर्णता को प्राप्त नहीं है उसकी स्थिति क्या होगी वह अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करने का प्रयास करेगा लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह आसान नहीं इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान नहीं है दूसरा अगर इंद्रियों का तुम अनुपयोग करो तो ये इंद्रिया क्षीण हो जाती और ये इंद्रिया देवता स्वरूप है ये ऐसी स्थिति है कि अगर आप घर पर गायों को पालो और उनको भोजन नहीं तो चारा नहीं दो इसलिए वो तुम्हें अभिशाप देंगे इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण एक बड़ी कला है इस तरह योग भी जिन्हें की कला कही गई है तो जो विषय हैं इंद्रियों के वो सदैव इंद्रिया विषय की ओर जाती है विषय से मतलब होता है रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इनकी ओर इंद्रिया अग्रसर होती अब इनको अगर हम इस दिशा में अग्रसर होने से रोकना चाहते हैं तो हम हमारे लिए बड़ा कठिन है यानी विषयों को छोड़ना बड़ा कठिन है लेकिन विषयों का छूटना संभव है यह दोनों बातें विरोधी प्रतिविधी विषयों को छोड़ना और विषयों का छूटना तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि विषयों का छूटना संभव है छोड़ना कठिन है छोड़ने का मतलब ये होता है कि तुम जब तुम बलात उनको भूखा मारो इंद्रियों को भूखा रखो कि नहीं आंखों पे पट्टी बांध लो अच्छी सुगंध आ रही हो तो नाक को रोक लो कुछ अच्छा खाने को बोले नहीं ऐसा नहीं खाएंगे हम रूखा सूखा ही खाएंगे सोने के लिए व्यवस्थित जगह हो तो वो नहीं जमीन पे ही सोएंगे इस तरह से जब आप इंद्रियों को जब बलात् रूप से इस तरह से कमजोर करोगे तो ये इंद्रियां अभिशाप ही देंगी कभी प्रसन्न नहीं होंगी और उससे तुम्हारा कोई परमार्थ सिद्ध होने वाला नहीं जैसे जैन हाँ करते हैं ना कई लोग करते हैं अब उनका अपना दर्शन है लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बहुत सहज मार्ग बताया सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान कृष्ण ने समन्वयात्मक मार्ग बताया यानी यहाँ पर वो सबको ले कर चले हैं उन लोगों को चले हैं लेके, जो ज्ञानी हैं उनको लेके कर चले हैं जो योगी हैं और फिर आगे वो उन लोगों को भी लेके चलेंगे जो अभी कंफ्यूज्ड हैं जिनके दिमाग में भ्रम है, जो भ्रम की स्थिति में है वो सबको ले कर चलेंगे और सबको वो राह दिखाएंगे जो उनको परमेश्वर तक ले जा सकते तो वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से इंद्रियों का दमन करने से परहेज बताया कि इस तरीके से दमन नहीं किया जाना चाहिए तो फिर कैसा है अगर हम अंधेरे को जबरदस्ती हटाने का प्रयास करें तो अंधेरा कभी हटता नहीं प्रकाश से ही अंधेरे को हटाया जा सकता है। इस तरह परमेश्वर कृष्ण ने स्पष्ट कहा है दूसरे अध्याय में कि हे योगी तुम मुझ पर ध्यान करो जो तपस्वी है उसके लिए ये स्पष्ट निर्देश है कि तुम मुझ पर ध्यान करो यानी जो सर्वोच्च चेतना है या जो इसको तुम कृष्ण कह सकते हो या तुम उसको परशु कह सकते हो ये अपनी रुचि है लेकिन वो नाम कुछ नहीं ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम मुझ पर ध्यान करो जब तुम परमेश्वर पर सर्वोच्च चेतना पर ध्यान करते हो तो धीमे धीमे तुम उस चेतना के आनंद से जुड़ जाते हो उसके बाद विषय अपने आप छूट जाते हैं जब विषय अपने आप छूट जाते हैं तो विषय तुम्हें बलात् हर नहीं सकते आपका चित्त सिर्फ आत्मा से जुड़ने के बाद ही स्थिर हो सकता है जब आप अपने अंतरात्मा के आनंद से जुड़े हो तभी ही वो चित्त स्थिर हो सकता है फिर वो कुछ अंतिम बड़े सुंदर बातें बताते हैं कि इस स्थिति में आने से कौन रोकता है हम किसके गुलाम हैं हम इंद्रियों की कामनाओं के गुलाम हैं और ये कामनाएं हमें आत्मिक आनंद से जोड़ने से रोकती हैं क्योंकि हमें आनंद बाहर दिखाई देता है जबकि है वो भीतर तो ये जो आनंद का जो हमारा भ्रम है ये माया जनित है माया के उन्होंने दो औजार बताए कि माया दो तरह से मनुष्य को भ्रम डालते पहला भ्रम डालने का तरीका है रूप और जो नाम और रूप है वो पहले भ्रह डालने का तरीका है और दूसरा है मिथ्या आनंद का अनुभव ये दो उसके औजार हैं पहला क्या है कि वो नाम और रूप से हमको भ्रमित करते जैसे हम किसी भी चीज का नाम देते हैं ये माया जनित होता है नाम के परे वो वस्तु परमेश्वर है नाम से परे वो कोई भी वस्तु हो क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं समझ चुके हैं कि हर वस्तु का आदि स्रोत ईश्वर के सिवा या परमेश्वर चेतना के सिवा और कुछ संभव ही नहीं है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भिन स्रोत नहीं है कि चाँद कहीं और से आया सूरज कहीं और से आया धरती कहीं और से आई जैसे हम यहाँ कहते हैं कि मकान इसका है ये मकान उसका है ये कॉलोनी उसकी है ये मकान ऐसा नहीं है क्योंकि उसके समस्त का स्रोत एक ही है और उस एक से उस एक अभिन्नता से ये इतनी सारी भिन्नता उत्पन्न हुई है इसलिए नाम रूप के द्वारा माया भ्रमित करती माया नाम के द्वारा भ्रमित करती है रूप के द्वारा भ्रमित करती है और हमें ये एहसास कराती है कि संसार में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है कुछ मोहक है कुछ घृणित है इस तरह से पहला ये उसका औजार है माया का दूसरा माया का औजार है कि मिथ्या सुखाभास यानी सुख का आभास हमको बाहर दिखाई देता दिखा है ये एक मरीचिका की तरह मृग मरीचिका की तरह जैसे हमको आभास होता है कि जल बाहर है हम जब उस तक पहुंचते हैं तो जल की छाया हमको और दूर दिखाई देते लेकिन जल बाहर ही नहीं ऐसे ही मरक को जो खुशबू आती है कस्तूरी की जो प्रसिद्ध है कि पूरे वन में घूमता है वो लेकिन वो खुशबू अंदर से आ रही होती है तो ये माया का विरोधाभासी व्यवहार है यानी वो एक तो नाम रूप के द्वारा परमेश्वर को अपरमेश्वर की तरह संसार की तरह प्रकट करती संसार परमेश्वर है लेकिन वो हमें इस बात का एहसास नहीं होने देती और दूसरा वो सुख का आभास बाहर जो उसका सुख का प्रतिबिंब है हमको दिखाती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सुख बाहर है अब योगी के क्या अस्त्र हैं कि योगी वस्तु का सत्य ज्ञान से जानते हैं कि जो कुछ है वो परमेश्वर है और सिवा परमेश्वर के और कुछ भी नहीं ये पहला जो उसका अस्त्र था उस अस्त्र का पहला तोड़ वो ये है कि योगी ज्ञान से और अपने पूर्ण विश्वास से या शास्त्रों के कथन से या गुरु के कथन से वो जानता है इस सत्य को कि समस्त सृष्टि परमेश्वर का परमेश्वर की अभिव्यक्ति यानी उसकी आत्म अभिव्यक्ति यानी परमेश्वर के और कुछ भी नहीं है और दूसरा जो तो दूसरा माया का औजार है वो है सुखाबहस वो सुखाबाहस के प्रति उदासीन हो जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस सुखा भास के प्रति उदासीन हो जाता है उसको उसको वो निग्लेक्ट करता है इन उसका इवेजिव हो जाता है इसका मतलब होता है कि उस सुखाभ के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होती ऐसा करना उसके लिए क्यों संभव है वो भी भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हैं ऐसा करना उसके लिए इसलिए संभव है क्योंकि वो उससे बड़े सुख को जानता है जब वो बड़े सुख को जानता है तो उसके लिए छोटा सुख उपेक्षा करने योग्य जैसे जब एक व्यक्ति छोटे से मकान में किसी तरह रहता है घर का मकान है लेकिन जब उसका एक बड़ा मकान बन जाता है अपना वो ज़्यादा सुख सुविधा संपन्न होता है जिसमें वो अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहता है तो उसके लिए छोटा मकान छोड़ना आसान हो जाता है लेकिन अगर उसका कोई दूसरा ठिकाना नहीं है तो किराए का मकान छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि उससे सबसे पहले वो आशा ढूंढेगा कि आखिर रहूँगा अपना ऐसे ही इंद्रियां हैं ये बिना विषयों के रह ही नहीं सकती ये जब तक इनको सच्चा सुखाभास न मिले वो रह नहीं सकती तो जब तक बाहर सुखाभास मिलता है तब तक ये बाहर की ओर प्रवृत्त होती है तो इंद्रियों की ऊर्जाएं बाहर जाती है लेकिन जैसे ही उनको आंतरिक सुख के स्रोत से वास्ता पड़ता है वो भीतरी सुख को महसूस करने लगती है तो फिर ये अंतर्मुखी हो जाती तो जब ये अंतर्मुखी हो जाती है और आत्मा के आनंद में रमती हैं उस स्थिति को स्थित प्रज्ञा कहा जाता और स्थित प्रज्ञा होता है जो उसे प्रयास स्थित प्रज्ञता नहीं करना पड़ती ये निष्प्रयास होता है दो बात होती है कि एक हम जबरदस्ती एक स्थिति को बनाकर रखें और एक स्थिति सहज में हो जैसे आप कुर्सी पर बड़े आनंद से आराम से बैठे जमीन पर बैठे तो जमीन पर बड़े आराम से बैठे लेकिन हम जमीन कुर्सी हटा दें और आपको कहें ऐसे झुके हुए बैठो तो आपको बड़े प्रयास से उस स्थिति को संभालना पड़ेगा क्योंकि वो नेचुरल नहीं है प्राकृतिक स्थिति नहीं है इसलिए जब इंद्रियों को हम जबरदस्ती सप्रयास भीतर मोड़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत कठिनाई और भगवान कृष्ण कहते हैं ये बड़ा कठिन या असंभव है लेकिन जब उसको आत्मा के आनंद से जुड़ जाती है तो उसके बाद उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता परिणाम क्या होता है एक तपस्वी जो इस राह पर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है जिसे अभी आत्मा के आनंद का बोध नहीं हुआ है वो बहुत तनाव में दिखाई देता है बाहर उसके आनंद की अनुभूति की कमी होती है, और इसी कारण से उसका नाम तपस्वी रखा गया है कि वो अभी तपता है अपनी कामनाओं के अग्नि में तपता है क्योंकि जब तक कामनाएं हैं मात्र उनसे दूर हो जाने से वो इच्छाएं समाप्त नहीं हो इसलिए वो अभी भी उन अग्नि में तपता है इसलिए वो असहज रहता है लेकिन योगी सहज होता है वो बच्चों की तरह खिलखिलाता है हंसता है बोलता है सबसे बोलता है अगर एक तपस्वी के सामने अगर कोई स्त्री वहाँ बैठी होंगी तो बात करने से परहेज करेगा उठ के वहाँ से जाना चाहेगा वो सोचेगा यहाँ मेरा ध्यान भटकेगा लेकिन योगी को ऐसा कुछ नहीं होने वाला योगी का ध्यान भटकने वाला क्योंकि वो तो उस आत्मे आनंद से जुड़ा है जिस आनंद के बाद बाहर किसी और आनंद की उसके लिए कोई उपादेयता ही नहीं उसकी कोई महत्ता ही नहीं है उसके लिए बाहर की किसी आनंद की इसलिए वो बहुत सहज होता है योगी सहजता से सबसे व्यवहार करता है सहजता से सबसे मिलता जुलता है और यही सहजता योगी को तपस्वी से अलग है क्योंकि वह अभी स्थिर प्रज्ञा नहीं है और उस तपस्वी को योगी की स्थिति तक बढ़ाने के लिए परमेश्वर कहते हैं तुम मुझ पर ध्यान करो जब मुझ पर ध्यान करोगे परमेश्वर से प्रेम करोगे परमेश्वर के स्वरूप पर ध्यान करोगे तो उस आनंद से तुम एक हो जाओगे अब यहां पर एक और सोचने की बात है हम एक और मार्ग होता है जिसको हम भक्ति मार्ग बोलते यहां भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग और प्रचन्न रूप से भक्ति को भी उसी में जोड़ लिया यानी सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जो करी हुई है कि जो भिन्न भिन्न मार्ग थे हमारे देश में जो प्रचलित थे उनको एक छत के नीचे लाके खड़ा कर दिया क्योंकि सभी मार्ग चेतना से जुड़े चैतन्य से जुड़ें चेतन्य से परे कुछ भी नहीं है और अंतिम गंतव्य उस चेतना के आनंद या उस आत्मा के आनंद को अनुभूत करना है उसी में समाहित होना है तो फिर भिन्न भिन्न राह चाहे वो बाहर से भिन्न प्रतीत होती हैं उसके मूल में कहीं न कहीं एक समानता जरूर है तो यही बात उन्होंने यहाँ कही कि जब तुम मुझ पर ध्यान करोगे तो तुम उस सहज आनंद को प्राप्त करोगे उस सहज प्रसाद को प्राप्त करोगे अब जब तुम यह कर सकोगे तो कामनाओं से मुक्त होगे क्योंकि जब तक कामनाएं हैं कामनाएं है इंद्रियों के बाहर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति को कामना कहते हैं क्योंकि उसकी बाहर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती क्योंकि खाना कितना भी खिला दो जवान को फिर भी और चाहिए और पहले से और अच्छा चाहिए संगीत कितने भी सुन ले हमको और बेहतर सुनने को चाहिए छूने को कितना भी मिल जाए हमको और बेहतर छूने को चाहिए यानी कहीं भी किसी भी स्थिति में हमारी इंद्रियां जो बहिर्वर्ती प्रवाह से प्रवाहित हैं वो तो कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाती क्योंकि उनके कामना में हमेशा अधूरापन होता इसलिए जितनी कामनाएँ हैं वो चूंकि पूर्ण हो नहीं पाती इसलिए क्रोध को जन्म देती क्रोध से स्मृति नाश होता है बुद्धि में भ्रम पैदा होता है और भ्रम होने के बाद परमेश्वर कृष्ण कहते हैं कि वो पूर्ण नश्वरता की ओर ले जाता है ना पूर्ण नाश की ओर ले जाता है, नाश से मतलब ये है हमारा मनुष्य जन्म निष्फल हो जाता है, तो उसकी मूल जड़ क्या है कामना अब जहां वो कामना से मुक्त हो सके कामना से कैसे मुक्त हो सके पकड़ के मुक्त नहीं कर सकते अंधेरों को बाल्टी में भर के बाहर नहीं भेज सकते तो, तो कामना से जब मुक्त हो सके उसका उपाय तो उन्होंने बताया और आगे तीसरे अध्याय में फिर और बताएंगे कि जब वो काम कामना से मुक्त होकर विचरता है तो उस परिस्थिति में वह पूर्ण शांति को प्राप्त प्रासाद को प्राप्त होता है और साथ ही साथ इसी स्थिति को उन्होंने कहा है ब्राह्मी स्थिति कि यह स्थिति ब्राह्मी स्थिति इस ब्राह्मी स्थिति के लिए समस्त योगी प्रयास होता है वो कहते हैं कि जिस समय संसार की रात्रि होती है तो योगी जागता है और जब सब संसार सोता है तो योगी जागता है और जब संसार जागता है तो योगी सोता है इसकी व्याख्या बड़ी अच्छी है हमको यहां पर अजीब सा लगता है कि क्या योगी रात भर जागता सोता है निम्बर्श होता है अब इसकी व्याख्या समझे है ना? बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जब संसार की रात्रि होती है तो योगी जागता है सब संसार सोता है तो योगी जागता है और जब संसार जागता है तो योगी सोता है वो उसके लिए रात्रि ये प्रतीक रूप से जो बात कही गई है वो समझने लायक या संसार का जागरण क्या है आप जागते हो तो क्या करते हो मैं जागता हूं तो क्या करता हूं काम धंधा कमाई भोग के लिए व्यवस्था भाग दौड़ संसार की दिशा में हम भागते हैं ये क्या है हमारा जागरण तो हमारा जागरण क्या है माया के क्षेत्र में योगी को इससे कोई सरोकार नहीं होता इस भागदौड़ में तो इस भागदौड़ के समय तुम जब भाग रहे हो तो होता है उसको इस संसार की भागदौड़ से जो संसार की परिधियों से परिधियों की ओर जो अपन बात करते थे कि एक परिधि तक पहुंचते पहुंचते दूसरी परिधि दिखाई देती है और उस परिधि तक पहुंचते पहुंचते, पहुंचते फिर अगली परिधि दिखाई देती है परिधियों का कोई अंत नहीं है केंद्र एक है परिधियां अनेक है तो उन परिधियों के और भागते भागते अंत तो आता नहीं तो उन परिधियों के और जब संसार भाग रहा होता है तो योगी सो रहा होता है क्योंकि उसको इस भागदौड़ से कोई लेना लेकिन जब संसार सोता है और संसार का सो, सोना क्या है संसार का सोना है कि सत्य को न देखना माया के पर्दे के कारण सत्य को न देखना ही संसार का सोना है यानी सामने जो बैठा है वो उसे कभी मित्र दिखाई देगा कभी दुश्मन दिखाई देगा कभी कोई क्रोध में दिखाई देगा तो उसको जो संसार में लोग दिखाई देते हैं जिस रूप में दिखाई देते हैं वास्तव में सत्य नहीं देखने के कारण कृष्ण कहते हैं कि वो सब शोर है आग जागे तो तब है जब सत्य दिखाई दे लेकिन जब तक तुमको सत्य नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या कर रहे हो तुम तो रहो ना उस सत्य जगह पर योगी जागता है क्योंकि उसको तो संसार का सत्य दिखाई देता है या वो जो संसार को देखता है तो उसे संसार का सत्य दिखाई देता है और यही तो कारण है कि वो माया को जीत पाता है, और माया के प्रथम औजार को नष्ट कर देता संसार के सत्य को जानता है जो नहीं जानते और नाम रूप के पीछे भागते हैं और जो संसार के सत्य को जानते हैं उस नाम रूप के सत्य को जानते हैं दूसरा मिथ्या आनंद की ओर लोग भागते हैं क्योंकि मिथ्या आनंद माया का दूसरा औजार है जो बाहर प्रतीत होता है तो मिथ्या आनंद की ओर परमेश्वर माया हमको धकेलती और परमेश्वर का आनंद अंदर है बिल्कुल विपरीत दिशा में ये परमेश्वर केंद्र में है माया की ओर ले जाती है, दूर ले जाती है क्योंकि उसको संसार चलाना है वो अज्ञाता माता है, है, अज्ञान पैदा करती है। जैसे हम जानते में हैं ईश्वर पढ़ा है कि परमेश्वर ने संसार बनाया तो परमाणु बनाया ऊर्जा बनाई अंतरिक्ष समय बनाया और अज्ञान बनाया इस अज्ञान या इग्नोरेंस के कारण संसार परिधि की ओर भागता उस समय योगी सोता है और जब सब लोग संसार के सत्य से अनभिज्ञ सोते हैं तब उस में योगी जाता है यानी संसार की दिशा से उसकी दिशा उल्टी होती है हम शिव सूत्र में भी पढ़ा हूँ कि सब संसार परिधि की ओर भागता है योगी केंद्र की के ओर जाता है इसलिए उसकी दिशा समस्त दिशाएं उसकी उल्टी होती है और यही कारण है कि संसार में जो भी ऐसा कार्य करता है वो आरंभ में हंसी का पात्र बनता है कि तुम क्या करो ये कहाँ जा रख जैसे अगर तुमको कोई रात भर जगता हो और दिन भर सोता हो दिखेगा तो हंसी का पात्र बनेगा कि कितना पागल आदमी है संसार से उल्टा चल रहा है जब सारा संसार काम धंधे में लगा तुम सो रहे हो और रात भर बेवकूफ की तरह जागते हो लेकिन यहाँ सत्य है कि योगी की दिशा संसार की दिशा से उल्टी है क्योंकि परमेश्वर से एक आगे हम पढ़ेंगे भी इसमें गीता जी में कि उल्टे वृक्ष की तरह संसार नीचे की ओर फैला है और विभिन्नता नीचे है उसकी मूल ऊपर है तो संसार की दिशा में जब जाना होगा तो वो अधोगति करेगा और भिन्नताओं की तरफ जाएगा और जब मूल की तरफ जाना होगा तो उर्धोगति करेगा तो संसार अधोगति करता है योगी ऊर्धोगति करता है तो दिशा तो उल्टी होगी इसलिए संसार में जब सब लोग सोते हैं योगी जागता है और जब सब लोग जागते हैं तब योगी सोता है इस तरह से वो जब अपनी इन क्रियाओं में स्थिर हो जाता है तो कहते हैं कि वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है यानी अब उसको ना तो कोई कामना है वो परमेश्वर के आनंद से एक हो चुका है उसकी समस्त क्रियाएं अब परमेश्वर को अर्पित है यहां पर वो अगली बात वो तपस्वी के लिए क्या आदेश है उनका कि मेरा ध्यान करो और समस्त क्रियाएं मुझको अर्पण कर दो अब इसका तात्पर्य बड़ा गहरा है कि जब अपन क्रियाएं किसी को कैसे अर्पण कर सकते तो परमेश्वर के सत्य को जाने बगैर हम उन क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पण नहीं कर सकते लेकिन योगी क्या करता है कि जो समस्त क्रियाएं करता है जो भी काम करता है उन क्रियाओं को मध्यवर्ती की तरह उपयोग करता है ये मीडिएटर है ये संसार में काम करती हैं और मैं काम कराता हूं लेकिन यह क्रियाएं मेरा काम नहीं है अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक पोस्टमैन डाक लेके आता है उस चिट्ठी में आपको नोटिस दिया गया कि भैया इतना पैसा भरो, आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है आपके हाथ पर काटने लग जाते हैं उस नोटिस को देखिए पोस्टमैन के कांपते हैं क्या नहीं कांपते क्यों क्योंकि उसको इससे कोई सरोकार नहीं है वो उस पत्र को मध्यवर्ती की तरह उपयोग करता है वो तो मीडिएटर है उधर की खबर इधर ला के दे दी उसने बात खत्म अब उसी में दूसरा पत्र दूसरे पड़ोस में आया उसको दस लाख की लॉटरी खुली वो भी चिट्ठी में आई क्या को कोई खुशी होगी नहीं क्योंकि उसको उससे भी कोई सरोकार नहीं क्योंकि उस पत्र के मजबून से उस वाहक को पत्र वाहक को डाकि को क्या लेना देना उसमें प्रेम पत्र है कि झगड़े का पत्र है कि गिरफ्तारी वारंट है उसको कुछ लेना देना नहीं क्योंकि वो इन सब से निष्प्रह है तो योगी ऐसे ही क्रिया करता है पोस्टमैन की तरह तो वो सब काम करता है भाई इंद्रियों को जो करना है वो करे संसार है जो करना है लेकिन मैं इनसे परे हूँ वो अपनी स्थिति को आत्मा में महसूस करता है जब ये बातें वो अर्जुन को बताते हैं कि ये ब्रह्म में स्थिति और कर्म तो मुझे अर्पण कर उसके फल की कामना कभी भी मत कर और जो फल से जुड़ी हुई इच्छाओं से युक्त कर्म हैं वो ही बांधते हैं वो कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे ब्रह्म डाल रहे आप तो ऐसी लच्छेदार भाषा में बातें कर रहे हैं कि मुझे भ्रम में डाल दिया एक तरफ आप कहते हैं कि कर्म कर युद्ध लड़ दूसरा तरफ कहते हैं कि कर्म से ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है और समस्त कर्मों के फल की कामना मत कर जब कामना नहीं करना तो फल करें क्यों अगर हम बीज बोएं और फसल की कामना नहीं करें तो हम बीज बोने की मेहनत करें क्यों उनका प्रश्न भी वाजिब था उनकी जगह कि जब हमको परिणाम से कोई लेना देना नहीं तो फिर हम मेहनत क्यों करें जबरदस्ती में जब सब कर्म के फल आपको देना है और हमने कामना करनी ही नहीं है कि क्या होना है तो फिर हम क्यों उस कर्मों को करने के लिए बात दें तब कृष्ण भगवान जवाब देते हैं ये तीसरा अध्याय आरम्भ है तो भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि पूर्व काल से दो तरह के लोग या दो तरह के दर्शन प्रचलित हैं ज्ञानी के लिए सांख्य या सांख्य के लिए ज्ञान और योगी के लिए क्रिया लेकिन ये दोनों मैं तुझे स्पष्ट करके समझाता इस तरह से तुम्हारी जो मति भ्रमित है उसको ठीक करना है अर्जुन की जो मति भ्रम हो चुकी है तो अर्जुन का भ्रम है तो भगवान कहते हैं कि न करने से कर्म से मुक्ति नहीं मिलती यहां से शुरुआत करते हैं कि तुम अगर कुछ न करो हम कहते कि कर्म के फल की इच्छा मत करो तो बोले हम करें ही नहीं लेकिन बोले न करने से भी कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी यानी कि खेत को अगर आप नींब ब्योगे तो उसमें जंगली झड़े हो जाएंगी कांटे उगे आएंगे किसी भी जगह को आप खाली छोड़ दोगे तो वहां पर वनस्पति तो उगे आएगी ऐसे तुम कहो कि मैं तो खेती करूं ही नहीं तो भी तुम्हारे खेत में कुछ उगे आएगा ऐसे जो कहे कि मैं कर्म नहीं करूं तो कर्म न करने से कर्म से मुक्ति नहीं होती ये पहली बात है दूसरा कि कोई क्षणभर भी बिना कर्म के रही नहीं सकता क्योंकि जब आप संसार में आए हो तो किसके अधीन हो प्रकृति के अधीन प्रकृति किसको बोलते हैं तीन गुण है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति ये तीन गुण ये मनुष्य से ऐसे खेलते हैं जैसे तीन लोग पत्ते खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं ये एक दूसरे के पाले में डाल देते हैं इधर लात मारी उधर चला गया उधर लात मारी इधर चला गया और खिलौनों की तरह कौन खेला जाता है मनुष्य तो हम बलात् कर्म में झोंक दिए जाते हैं आप चाहो चाहे नहीं चाहो आपको कर्म करना ही पड़ेगा और ये कर्म कौन कराती है प्रकृति कराती है प्रकृति क्या है तीन गुणों का नाम है तीन गुण कौन से हैं सत्वगुण रजोगुण तमगुण हम पहले इसको समझ लें कि गुण क्या हैं। जब हम कहें कि चलो आज शाम को चलते हैं जिनके पास दवाई के पैसे नहीं उनको दवाई दिलवा देते हैं शाम को हम भूखों को भोजन करवा देते हैं ठंड बहुत है लोगों को कुछ कंबल दिला देते हैं तो ये जो कर्म किस गुण से प्रेरित है सत गुण से प्रेरित है क्योंकि आप कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो सतोगुण से प्रेरित है कल आप बोले अच्छा इसने ऐसा किया था मेरे घर चोरी करती मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूं कल ये आया था मेरे को एक गाली देके गया था आज मैं इसके घर जाके सबके सामने दस गाली दूंगा दो जूते लगाऊंगा ये इस प्रकार की तो भावना है किस गुण से प्रेरित है ये तमोगुण से प्रेरित है ये कर्म तमोगुण ही है जहाँ पर कि हम क्रोध कामना लालच इन कार्यों से करते हैं पुण्य की भावना से जब करते हैं या सत्कार्य की भावना से करते हैं तो वो सतोगुण है जब हम क्रोध की भावना से बदले की भावना से ईर्ष्या की भावना से प्रतिस्पर्धा की भावना से कर्म करते हैं तो वो तमोगुणी कार्य है लेकिन बीच के और कार्य भी जिनको हम रजोगुणी कहते हैं जैसे किसी ने कहा कि नहीं हम अस्पताल बनवा देते हैं धर्मशाला बना देते हैं गार्डन लगवा देते हैं सड़कें बनवा देते हैं जैसे बहुत सारे लोग इसे काम करते हैं जो व्यवसाय है तो जितना व्यवसाय है अस्पताल बनाया, आपको लगे सेवा सेवा नहीं वो तो कमाने के लिए बना रहा है उस अस्पताल में वो मरीजों को भर्ती करेगा पैसा कमाएगा व्यवसाय है लेकिन कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा इसलिए वो सेवा भी होगी इस तरह से वो समाज में जब एक वैज्ञानिक है वो बोलता है चलो हम ऐसा बना लेते हैं कि हमारा देश स्वात्मनिर्भर बन जाए ऐसी मशीन बना लेते हैं जो विदेश सामान बुलाना पड़ता है हमारे देश में बन जाए ये कौन है ये रजोगुण जो हमारी संसारिक प्रगति को आगे बढ़ाता है या हमारे संसार में जो सुख सुविधाएँ हैं या हमारे संसार में जो व्यवसाय है कृषि है उन सबको उन्नत करता है व्यवसाय को उन्नत करता है वो रजोगुण है रजोगुण क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि ये राजा की तरह काम करता है। राजा भी क्या करता है लोगों प्रजा के लिए कुछ करता है और बदले में कर वसूलता है राजा कभी खाली सेवा नहीं करता राजा कर नहीं वसूलेगा तो काम नहीं चलेगा उसका वो राजा राज शासन कैसे चलाएगा इसलिए राजा जैसा काम जब कोई करता है कि हम काम भी करें और बदले में वसूलें वो रजोगुण है तो इसलिए एक वो होता है जो क्रोध और कामना ईर्षा और प्रतिस्पर्धा और बैर की वजह से किया जाता है वो तमोगुण है और जो परोपकार की भावना से किया जाता है वो सत्वगुण है और जो व्यवसाय की भावना से किया जाता है तो व्यवसाय की भावना से किया जाना वाला रजोगण है तो ये तीनों गुण मनुष्य को लगातार इधर से उधर काम में लगाते रहते यानी कोई ऐसा क्षण नहीं जाता कि मनुष्य बिना कर्म किए रह जाए तो क्षणभर के लिए भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता ये परमेश्वर कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो प्रकृति प्रकृति दत्त जो तीनों गुण हैं उसको सतत कर्म में झोंकते रहते हैं इसके बाद वो कहते हैं कि क्रिया के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं अब वो समन्वय का प्रयास यहाँ करते हैं हमारे दिमाग में जो भिन्नता की भावना भरी है उसके खिलाफ बताते हैं कि बिना क्रिया के कोई ज्ञान संभव नहीं है यानी आपको अगर ज्ञान पाना है स्वाध्याय करना पड़ेगा सत्संग करना पड़ेगा गुरु शरण जाना पड़ेगा गुरु की सेवा करना पड़ेगी कुछ तो क्रिया करना पड़ेगी तो उस क्रिया के बगैर ज्ञान संभव नहीं है और ज्ञान के बिना कोई सार्थक क्रिया भी संभव नहीं यहां पर उन्होंने विशेषण दिया है सार्थक क्रिया निरर्थक क्रिया संभव है ज्ञान के बिना। यानी एक मुर्दा अकड़ता है वो भी क्रिया है लेकिन यहां किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं उसमें मुर्दा अज्ञान ही होता है वो फिर भी अकड़ता है वो। वहां कोई ज्ञान नहीं लेकिन सार्थक क्रिया उन्होंने विशेषण दिया सार्थक क्रिया इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटेक्शन यानी जब तक कोई सार्थक क्रिया संभव नहीं है जब तक उसके पीछे ज्ञान नहीं इसलिए जब ज्ञान है तो सार्थक क्रिया है जब ज्ञान नहीं है तो क्रिया में सार्थकता संभव नहीं इसलिए उन्होंने बताया कि क्रिया एक तो बनाता आपको क्रिया में घसीट दिया जाएगा और न कर्म कर करके कोई रह भी नहीं सकता और न कर्म करने से कोई मुक्ति भी नहीं है क्योंकि आप बाहर से कर्म नहीं करोगे लेकिन कर्म के जो प्रतिबिंब हमारे मन पर हैं चित्त पर हैं उसके प्रभाव हैं उनसे कैसे मुक्त हो गए अब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात हो बताते हैं बहुत ही सुंदर बहुत समझने की बात है अब हम मन को माने कि मन ही इन चित्त का मैनेजिंग डायरेक्टर है या इस चित्त के ऊपर मन का शासन है तो मन नियंत्रित कर सकता है इन इंद्रियों को तब उसके पास सबसे पहले दो विकल्प कि या तो वो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करे या ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करे पहले किसको नियंत्रित करें तो वो जब कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो यही वो स्थिति है जो हमने पढ़ी थी तपस्वी की कि वह कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करता है कि वहां नहीं जाऊंगा ये नहीं देखूंगा वो नहीं बोलूंगा या चुप रहूंगा मौन व्रत ले लूंगा इस तरह से जब वो कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करता है तो कहते हैं कि इससे कर्म नहीं छूटता कृष्ण कहते हैं कि इससे कर्म नहीं छूटता कर्मेंद्रियों को नियंत्रण से कर्म नहीं छूटता ये तुम जबरदस्ती उनको नियंत्रित कर रहे हो पैर को वहाँ नहीं जाऊँगा इसको नहीं छूँगा तो सारे कर्मों को रोक लेने से कुछ नहीं होता तुमको अगर नियंत्रित करना है तो चित्त के आनंद से जुड़ के ज्ञानेन्द्रियों को आप जब नियंत्रित करोगे जो देखोगे तुमको परमेश्वर दिखाई देगा जो सुनोगे उसमें परमेश्वर का गीत सुनाई देगा जो छूओगे उसमें परमेश्वर का एहसास होगा जहाँ चल के जाओगे तो वहां जाने में आपको जो भी इंद्रिया सहायता करेगी ज्ञानेन्द्रियां देखने में सूंघने में छूने में सुनने में वो समस्त ज्ञानेन्द्रियां परमेश्वर की ओर ले जा आपको ये एहसास होगा जब तो उस समय ये आपके कर्म अपने आप छूट जाएंगे कर्मों फल अपने आप छूट जाएंगे ये बहुत विशिष्ट बात बताएगी कि आपको ज्ञानेन्द्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए और वो भी नियंत्रण एक्टिव पेसिव याने अपने आप होने वाला जब आप परमेश्वर के आनंद से जुड़ेंगे और इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाएंगे तो उस आनंद से जुड़ने के बाद आप अपने आप ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर लोगे जब ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित हो गई तो आप कर्मेंद्रियों को नियंत्रित मत करो यहां पर कृष्ण कहते हैं बड़ी विशिष्ट बात कहते हैं आप कर्मेंद्रियों को नियंत्रित मत करो ज्ञानेन्द्रियों को नियंत्रित करो अब कर्मेंद्रियों को उन्हें अपने अपने कार्य में जाने दो अपने अपने कर्तव्य करने दो यहां पर कर्तव्य दो तरह के हैं और क्रिया तीन तरह की कर्तव्य कैसे दो हैं एक नियत कर्तव्य जैसे आपको भोजन करना ही है शरीर को चलाना है तो उत्सर्जन करना ही है लेटरिन बाथरूम जाना ही है तो ये नियत कर्तव्य है जिनमें आप कोताही कर ही नहीं सकते करना ही पड़ेगा सांस लेना ही है ये नियत करते हुए, एक हमारे हैं आध्यात्मिक हुए कि परमेश्वर की ओर जाना उसके लिए प्रयास करना वो हमारे आध्यात्मिक हुए हैं, और तीसरे करते हुए होते हैं वो हो जो हम अपने शास्त्रों को भी अलग रखें नियत करते हुए को अलग रख वो हमारे स्वार्थ व शक्त कि अब हमने एक दूसरे पड़ोस के देश पर आक्रमण करना है ये कोई कर्तव्य नहीं ये क्या है खाली अहंकार है तो अहंकार के वश जो कर्म करेंगे वो बांधेगा नियत कर्तव्य नहीं बांधेंगे जो हमारे शास्त्रोक्त कर्म हैं उनमें जब तुम लग जाओगे तो वो भी तुम्हें नहीं बांधेंगे इस तरह से वो कहते हैं कि जब तुम शास्त्रोक्त कर्म करोगे तो तुम्हें उन बंधनों की चिंता नहीं करनी है जो इंद्रियां करती है अब इस स्थिति में जो हम समस्त संसार के भोगों को इंद्रिया भोगती भी हैं अच्छा खाती हैं अच्छा पहनती हैं और समस्त कर्म इंद्रिया अपना अपना काम कर रही है उस परिस्थिति में भी तुम कर्म से मुक्त हो अब देखो कितना विरोधाभाष लगता है कर्म न करके तुम कर्म से लिप्त हो रहे हो जब तुम कर्म कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती नियंत्रण करने की कोशिश करते हो और जब मन को ये ट्रेन कर दिया आपने कि वो ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों पर नियंत्रण रखे तो ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों पर जब नियंत्रण होता है तो कामनाओं पर नियंत्रण होता है कामनाओं पर नियंत्रण होता है क्रोध पर नियंत्रण होता है बुद्धि पर नियंत्रण होता है तो उस परिस्थिति में आपको कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें अपने अपने विषयों की और जाने दो क्योंकि उस परिस्थिति में भी उन कर्मों को भोगते हुए भी तुम कर्मों से मुक्त हो क्योंकि वो कर्म आपको कभी लिप्त नहीं करते क्योंकि अगर आप आत्मा के आनंद से जुड़े हो तो आप अंतर्मुखी हो उस कर्म को इंटरमीडिएट एक्शन या मध्यवर्ती की तरह कार्य कर रहे हो तो ज्ञानेंद्रियां अपनी अंतर्मुखी परमेश्वर को देख रही हैं वो जो हमारी समस्त कर्मेंद्रियाँ जो भी कार्य में नियुक्त होती है वो हमारे कार्य ईश्वरी कार्य हो जाते क्योंकि तुम बंद तो कर ही नहीं सकते कार्य जीने के लिए भी तो कार्य करना है पेड़ भरने के लिए भी कार्य करना है तो जो हमारे नियत कार्य कर रहे हैं शास्त्रोक्त कार्य कर रहे हैं और बाकी कार्य अपने आप छूट जाएंगे क्योंकि वहाँ जब कामना नहीं है तो क्रोध नहीं है तो अनावश्यक कार्य जो तमोगुणी कार्य अपने आप छूट जाएंगे गुण तीनों छोड़ना है तमोगुणी रजोगुणी उसके बारे में अपन और आगे भी अपन जो अगली बाद समझेंगे इसको तो तीनों गुण त्याज्य हैं लेकिन आरंभिक रूप से हमें उन तीनों गुणों के स्वरूप को समझना है तभी हम कर्म के स्वरूप को समझ सकते हैं तो कर्म का स्वरूप आगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सतगुरु देवकी जय सखी सरकार की जय करुणावतार की जय ओ भद्रम कर्णिशृणुयां देवा भद्रम पश्ये मक्षरंगष्वाम सस्थनु वशेमह दिवित यदा ओं सहनावतु सहन उभुन सह वीर कर्वावहे तेजस्वीनातितमस्तु मषावे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाह स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्तिनस्ताक्षरु अरिष्टने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्थर्णमायोगिश्य ओम शांति शांति शांति